गुरु नाजी ओम नमो नारायण समन्वय अधिकरण में सिखान भाष्य करवास तिष्ठन गायती इत्यादि में तिष्ठन गायती इन दोनों का संबंध लक्षण है हेतु तो क्रियाया इस सूत्र के अनुसार खेतु और फल का होता है उससे इसके बीच में कार्यांतर का निवारण होता है उत्तिष्ठन गायती जो गाने के लिए खड़ा है तो ऐसे में कार्यांतर कुछ भी नहीं है। ऐसा समझा जाता है शस्त्र प्रत्यांध के ये प्रयोग के द्वारा इसी प्रकार ब्रह्म विद्या और सर्वात्म भाव जो ब्रह्मज्ञान का फल है इन दोनों के मध्य में भी और कोई भी क्रियांतर नहीं है तो ब्रह्म विद्या साक्षात ही फल दे रही है ऐसी स्थिति में ब्रह्म विद्या के बाद कोई क्रिया को मानने की आवश्यकता नहीं है तो कार्यांतरम नास्ति ही गंभीर कोई और कार्य नहीं है इसका ही प्रमाण मिलता है इसके ये और प्रमाण कहा कि तुम हिन्न पिता यो असम अविद्या परम्पारंता रहे थी ये प्रश्नोपनिषद की बात है कि वहां भारद्वाजा दी छह ऋषिया पिपलाद ऋषि के पास जाते हैं ब्रह्म विद्या के अध्ययन के लिए और जब अध्ययन हो जाता है छह प्रश्न करते हैं छह प्रश्नों का उत्तर हो जाने के बाद में फिर वो पिता मान करके इस भाव से अस्मागम अविद्या परम्पार अंतारे सीखा आप जो है अविद्या का परम्पार दिखा दिया कि ये मोक्ष का फल दिखाया ऐसा उन्होंने समझा दिया इस प्रकार से वहां अविद्या शब्द का भी प्रयोग है और परंपरंतारे उस फल का भी प्रयोग है उच्च टीका कहा? इत ब्रह्मधीर न विधेया तत्फल च न, न वैध इस कारण से भी ब्रह्म ज्ञान विधेय नहीं है और उसका फल भी विधेय नहीं है ये तम ही न पिता इत्यादि का ठीक है। भरद्वाजादय ठंड ऋष परविद्या विद्या प्रदम विपलादम गुरु विद्या अन्य अनुरूपम पश्यंत पाद प्रणम्य ऊचि भरवाजादी जो छह ऋषि हैं आप प्रश्नों को प्रश्नोपनिषद जानते हैं ये परविद्या प्रदं परविद्या का प्रदान जिस, जिस गुरु ने किया ऐसे परविद्या प्रदान करने वाले गुरु को विद्या दो प्रकार के एक परविद्या पर विद्या ये परविद्या का ये तदा, तदा प्रधान हैजुर्वेदादि जो है अपरविद्या है। और पर है यया तदरम्य कहा जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करता है तो परविद्या प्रदम विप्पलादम गुरु विद्यानिष्क्रया ऐसे गुरु जो विद्या का निष्क्रय किया मान विद्या को प्राप्त करने के बाद रूप में कुछ देना है उसको बोलते हैं निष्क्रय अन्य अनुरूपम अन्य अनुरूपम अवश्यता और कुछ भी वो विद्या निष्क्रय के लिए पिपलाद ऋषि को देने के लिए उनके पास नहीं यानी उन्होंने देखा ये तो इतना बड़ा फल है इसको प्राप्त करने के बाद हम गुरु को क्या दे सकते हैं ऐसा अन्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ने से पादयो प्रणम्य पादों में प्रणाम करके ये प्रणाम भी बहुत बड़ा उपचार होता है इसलिए पादों में प्रणाम करके दोनों पादों में प्रणम्य प्रणाम करके ऊचिरे उन्होंने ऐसा कहा उच ऊचि ये आत्मनिपति का प्रयोग किया लिट लकार में वो उन्होंने ऐसा कहा इस प्रकार से विचार करते हुए कहा तम खलु अस्मागम पिता आप ही हमारे लिए पिता है ब्रह्मदेह से अजरा अमर से विद्या आपको क्यों हम पिता कह रहे हैं क्योंकि आप ब्रह्मदेह ब्रह्मरूप जो देह है जो देव दान करता है देव का निर्माण करता है उसको पिता कहते हैं जनरा होता है ऐसे आप भी हमारे लिए ब्रह्मदेह का निर्माण किया अब पहले तो मनुष्य देव था मनुष्य देव में अभिमान था अब ब्रह्मदेह ब्रह्म रूप से ही अपने अपमान कर रहा है इसलिए ब्रह्मदेव का तो ब्रह्मदेह ब्रह्मदेह से अजरा अजर और अमर रूप देह है जरा नहीं है और मृत्यु भी नहीं है ऐसे ब्रह्म रूप का क्योंकि तो जो अन्य देह होता है वो तो जरा मृत्यु से ग्रसित है ये देह जरा मृत्यु से ग्रसित नहीं है उसको विद्या जनयतृत्वा विद्या के द्वारा आपने उत्पन्न किया इसलिए आप हमारे लिए विदा हो इतरो पितरों देहमेव जनयता जो अन्य पिता होते हैं वो तो देह को ही बनाते हैं इतरऊ पितर मन मादा च पिता च पितरू ऐसे द्वंद्व में भाव होता है मादा और पितर में द्वंद्व एक भाव करके कहा इतरौ पितरौ कि माता पिता तो देह को ही उत्पन्न करते जनितृत्व सिद्ध से अविद्यारासादित और यहां तो जनितृत्व क्या है उस सिद्ध का ही हो उत्पन्न करते हैं सिद्ध जो है पहले से सिद्ध है ऐसे ब्रह्म भाव को उत्पन्न करते हैं कैसे उत्पन्न किया अविद्या निराशा तो ये ब्रह्मदेह को पिपलाद ऋषि ने कैसे उत्पन्न किया वो कहा कि वो अविद्या को निराश करते हुए उत्पन्न किया ये उत्पन्न करने की प्रक्रिया होता है तो हम आसमान अविद्या महोदधे परम परम अविद्या परम अपनरावृत्ति रूप पारम तार प्रापे विद्या प्ल जो आप हमको यस्तम अस्मान अविद्या अविद्या अविद्याप महासागर है उस सागर इसलिए है उसमें रागत रूप से रागद्वेश मर्मसादी जो भी जीव होते महामत्स्य आदि बहुत ऊंच रहता है और उस वो पकड़ लेते हैं इसके कारण उसको महोदधि का जो पानी में डूब जाता है ऐसा हो गया और उस महोदधि का परम पार दिखाया परमम उससे उस पार में और वो कैसा है अपनरावृत्ति रूपम फिर पुनरावृत्ति नहीं होती न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते फिर वो बाद में आवर्ती को नहीं करता है बाद में फिर नहीं आता ऐसे कुंडल मिल का पुनरावृत्ति रहित रूप है ऐसे पुनरावृत्ति रहित स्थान को आपने प्राप्त कराया कैसे प्राप्त कराया विद्या तो समुद्र है समुद्र का दृष्टांत लिया समुद्र उपमा के कारण उसको विद्या रूप नौका कहा विद्या रूप नौका के द्वारा आपने हमको प्राप्त कराया इसलिए ये हमारी भावना है कि आप वास्तव में हमारे पिता हो प्रश्नोपनिषद उक्त सनत कुमार नारद संवादात्मिका छांदों के उपनिषदम पठगी अब उपनिषद की बात करके अथर्मेद उपनिषद थी उसके संबंध में कहने के बाद पहले वो बृहदारण्य का दिया उसके बाद प्रश्नोपनिषद का दिया अब और जो है छांदो के उपनिषद का देना चाहते तो प्रश्नोपनिषदम उक्तवा सनत कुमार नारद संवादात्मिका सनत कुमार नारद संवाद छांदो का सप्तम अध्याय में है उसको लेकर छांदोग्य छांदोग्योपनिषदम पढ़ती, छांदोग्य उपनिषद को पढ़ते हैं समझाते हैं यानी उसी के वाक्य को उदृत करते हैं वहां भी ऐसा दिखाई पड़ता है हर एक उपनिषद में दिखाई पड़ता है दिखाना चाहता है तो सुधम ये वे भगवद् ऋषेध्य इत्यादि नारद ऋषि का वजन कहा त्रीका त्र तारयुट अंतम उपक्रमस्थ श्रुतंगी मे भगवदेर शोकमात्मी भगवी तमाम भगवान शोकस्य पारं पारम ये उपक्रम में स्थित है यानी नारद जी ने आकर के ऐसा कहा कि वो ही स्थिति है जो अस्मा अविद्या वाली स्थिति यहाँ भी है यहाँ शोका शोक में ग्रसित है वो शोकात्मा है शोका मुक्त करने के लिए कह रहा तो शोक तो संसार का रूप है इसके कारण उसी से मुक्ति चाहता है और वहां अविद्या है वो भी संसार का रूप है इसलिए दोनों में समानता है ये उपक्रम में है शेषम उपसंहारिधिधेय और दूसरा वाक्य जो दिया उसका उपसंहार में है तस्मिन मृद कथा तमसपारम दर्शे भी भगवान सनत बाद में उपसंहार में कहा गया अच्छा मामा मम भगवतुल्येभ्य श्रुतम इदम योग बुद्धि मैंने ऐसा सुना है क्योंकि अजानत ऐसे कहीं से पता चला तभी आकर के फिर प्रश्न करता है आगे जाकर के थोड़ा बहुत मालूम हो जाता है तो थोड़ा बहुत मालूम होने पर उस संबंधी में प्रश्न हो सकता है अब कुछ भी मालूम नहीं है कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई प्रश्न नहीं हो सकता तो अभी जिज्ञासा हो गई है कारण क्या है कि नारद जी को कहीं से मालूम पड़ा अब उन्होंने स्वाध्याय करने के लिए गुरु के पास रहा होगा तो गुरु के पास रहने से गुरु से ही मालूम पड़ा और वहां बहुत सारे संत लोग आए मालूम पड़ा और तो बाद में स्वाध्याय करते हुए वो जगह जगह घूमते भी रहे और उस प्रकार के ज्ञानियों से सुनता रहा क्या सुनता रहा कि तरद शोकम आत्मविद आत्मा को जानने से ही शोक से मुक्त होता है और किसी माध्यम से शोक से मुक्त नहीं होता है ये सदृश लोगों से हमने सुना है ये कह रहे ये आदर दिखाने के लिए कह रहे श्रुदम एवं इदम ये तरद शोकम शोक को पार करता है कौन पार करेगा मन तापम शोक मतलब ये मन ताप है मन में होने वाले दुख को पार करता है अपृदार्थ बुद्धि आत्मवित किस, किस तरह का ताप होता है वो वो अपृदार्थ बुद्धि रूप ताप होता है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमने कुछ, कुछ प्राप्त नहीं किया हमारा जो भी है ऐसे होता है वो ऐसे ऐसे अपने को कमजोर बना हम नहीं कर सकते वो कर सकता ऐसे सोचते रहे ये सब अपृदार्थ बुद्धि है जब अपदार्थ बुद्धि रहती है तो उस समय आपके अंदर शोक होता वो है वो शोक रोना जैसा दिखाई नहीं पड़ता किंतु ऐसा जो शोक है वो मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त करता है और वो देखने में पता नहीं चलता वो डिप्रेशन जिसको बोलते बड़ा डिप्रेशन में चल जाता और ये सारे दुनियादारी जितने लोग करते हैं ना, सारे लोग अपने डिप्रेशन में ही जीतते उनको कभी भी कोई तृप्ति तो है नहीं है पूछो बोला की अरे ऐसा है साल होना था हुआ नहीं ऐसा होना था नहीं हुआ ये होना था नहीं हुआ जो मिल रहा है वो तो कमी है पूरा काम नहीं हो रहा है हमेशा ऐसा है तो ये तो शोक है अब बाकी शोक तो होता है वो अलग है किंतु ये तो हमेशा रहेगा इसलिए बोला कृतार्थ बुद्धित्व कृतार्थ बुद्धि होती ही नहीं है हमने जो प्राप्त किया वो बहुत है ऐसी बुद्धि नहीं होती इसलिए संतोष हाँ। संतोष जिसको कहते हैं संतोष मैंने जो प्राप्त हो गया उसी से अपनी तृप्ति समझना ये होता ही नहीं है होता है नहीं तो कमी भी आपको शांति नहीं मिलेगी तृप्ति संतोष और शांति सब एक ही है वो एक तो तो में एक रहेगा तो दूसरा रहता है. में चला जाता है अब पहले अपने गुणों को समझे तो हो जाएगा अब दूसरा को एक दोष बोल दिया तो आप अपने दस गुण को छोड़ देंगे. अब वो एक दोष को पकड़ के फिर तो उसके बारे में चिंतन करेंगे ये हमारा साप है मनुष्य जन्म में ऐसे तो ही होता तो है जो अभिमान रहता है इसी कारण ऐसा चिंतन करता है यही अकृत बुद्धि है सारा शोक का कारण ऐसा ही और कुछ नहीं है शोक के कारण ढूंढते जाओ तो आपको यह मिलेगा अकदार्थ बुद्धि और अकदार्थ बुद्धि वाले जब उसको ताकत मिल जाता है कुछ और मिलता है वो खतरनाक भी हो जाता है अब वो जो भी कदार्थ बुद्धि कोई दिखता है ना फिर उसको भी परेशान करता है कुछ भी कृ करता रहता है ऐसे हो जाता है फिर ऐसे होकर के फिर क्या क्या नहीं करता अपने लिए भी हानि करता है दूसरे के लिए भी कहानी करता है अब ऐसे भी होता है तो ये अग्रदार्थ बुद्धि ही शोक का कारण है अब वो शोक का मुक्त होगा आत्मविद होने से होगा ये कहा अभी नारद जी को भी ऐसे हुआ नारद जी जो है बहुत कुछ अध्ययन करके आया है अब अध्ययन करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा अब जितना अध्ययन किया वो तो सब प्राप्ति है क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूजे अब विद्वत्ता है तो सर्वत्र पूजा होती है और विद्यान विनयाद आदि पात्र दाम पात्र धनम आप धर्म सदस्व तो बहुत धन सम्पत्ति भी मिलता है विद्वान है करके लोग दक्षिणा वर्षण देते हैं और वो भी मिलता है वो अपने विद्वत्ता में ही बने रहे तो अपने आप आ जाता है अब वो भी मिला है अब नारद जी तो विरक्त है इसलिए कुछ लिया नहीं होगा अब जो भी हो गया उनको मिला हुआ है और सर्वत्र उसका सम्मान है विद्यावान होने के बात सम्मान है लेकिन इतना होता हुआ भी वो आकृदा बुद्धि है इसीलिए शोक है ये दिखाना चाहता है इसलिए नारद जी को लाया क्योंकि अन्य बहुत सारे होंगे किंतु उनको वो प्रसिद्ध नहीं है प्रसिद्ध नहीं है तो उनको बारे में कहने से आप मानेंगे नहीं अब नारद जी तो बहुत प्रसिद्ध है पुराना प्रसिद्ध है ऋषि है तो सभी जानते हैं तो इसीलिए उनको लाए अब उनकी भी स्थिति ऐसी है तो आपके बारे में आप क्या कहना ऐसा बोले सो तो हम अनात्मवित्तवित छो जाऊं इसलिए अपने आप कहा उन्होंने की मैं आत्मवेदता नहीं होने के कारण मुझे शोक हो रहा है ये मुझे मालूम पड़ा अत तम शोजाम सोचन तम शोक सागर से प्रारंभ अंतम तारय तू इसलिए ऐसे शोक करने वाले मुझे आप ये शोक सागर से पार करा दीजिए भगवान आत्मज्ञान उड़पे कैसे भाग कराना है आत्मज्ञान रूप नौका से उड़प बोलते छोटे नौका को बोलते आत्मज्ञान रूप जो नौका है उससे आप पार करा दीजिए ऐसा नारदे ने सनत्कुम इस प्रकार नारद के द्वारा प्रेरित हुआ सनत्कुमार मैं नारद जी आके जिस प्रकार से बहुत अपनी घटना सुनाई अपनी व्यथा सुनाई तो उससे उनको प्रेरणा मिली करुणाम करके प्रेरणा आ गई कि इनको कुछ समझाना चाहिए ऐसे सनत्कुमर जी तस्म वैराग्यादिना सामस्तोषा योग्याय तमसे अविद्याख्य पारम पर्थतत्व दर्शित ये वो, का अर्थ है मृत्यु तक अटा आया है उसके बाद अनद कुमार जी ने सोचा ये नारद जी अधिकारी है कि नहीं है तब देखा कि अधिकारी है क्योंकि अपने आप तो इतना तो कह रहा वैराग्याधि नैराग्याधि संपन्न है निरस्त समस्त दोषा अपने जितना दि, दोष है सबको उन्होंने निरस्त कर दिया निकाल दिया समस्त मैंने संपूर्ण संपूर्ण दोष को समाप्त कर दिया छोड़ दिया उन्हें संपूर्ण कोई दोष नहीं है उसके पास ऐसे योग्य आया, ऐसे योग्य के लिए तमस अविद्या तमस जिसका नाम अविद्या है उसका पारं पर उसका पार जो परमार्थ पर है उसको दर्शित उसको दिखाया उसको दिखाना के लिए वो ये सब प्रयत्न उन्होंने लगाया आदिश्देन योग वेद निहित गुहाया इत्याद हृदय गृहीता आदि शब्द के द्वारा यो वेदम निहितम गुहायम इत्यादि सुधि को भी ग्रहण कर देना चाहिए तासा तात्पर्य में का भी सारा तात्पर्य एक साथ बता देते हैं मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्र में वत्मज्ञान से बलम दर्शे मोक्ष के लिए जितने प्रतिबंध है उसकी निवृत्ति मात्र आत्मज्ञान का फल है मोक्ष का प्रतिबंध जितने भी है वो अन्य शास्त्र से आप जान लेना कि क्या क्या प्रतिबंध से मोक्ष नहीं होता सबसे बड़ा तो अविद्या है फिर राग है द्वेष है अभिनिवेश है अभिमान है, है फिर क्षण रिपू है क्या क्या नहीं है बहुत कुछ है हाँ ये जो अभी बोला है अतृप्ति भी है ये शोक है ये सब जो है उसका बंधन है प्रतिबंध है प्रतिबंध रहते हुए नहीं होगा विद्या फलम तो अविद्यादृष्टि श्रद्धा विद्या का फल क्या है अविद्या का नाश न अमानत ध्वस्ती या अविद्या का नाश कैसे होगा अचानक हो जाएगा अविद्या है उसको नाश करेंगे ऐसे सोचते रहने से नाश हो जाएगा बोला नहीं होता न अमानात प्रमाण के बिना उसका नाश नहीं होता कि अविद्या का नाश करने के लिए प्रमाण चाहिए अब क्यों है क्योंकि अविद्या कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं होता अब वो सिद्ध मान के बैठे इसलिए आपको उसको नष्ट करने के लिए अविद्या विद्यारूप प्रमाण चाहिए प्रामाणिक ज्ञान चाहिए प्रमाण तो सुधी है सुधी से ही उसका अध्ययन करना चाहिए बाकी सब कुछ रहने पर भी यदि सुधी से अध्ययन नहीं किया विजुअल अध्ययन नहीं किया तो उससे अविद्या नहीं हो और वो अविद्या को पार नहीं कर सकता तथा उपास्तेर अन्य मानमेव ब्रह्मधीर न विधेयक तत्फल च मुक्तिर न वैधी इसका अर्थ ये है उपास से उपासना से अन्य जो प्रमाण है ब्रह्मज्ञान उपासना से भिन्न है क्योंकि प्रभाकर इसको उपासना मानेगी तो उपासना से भिन्न है ऐसे ब्रह्म ज्ञान विधेय नहीं है और उसका फल भी मुक्ति भी वैधि नहीं है इसलिए जो उपासना का अधिकारी हो जाता है और कुछ यह लोगे कि पर लगे कुछ फल चाहता है और ब्रह्मज्ञान भी कर रहा वो क्या करेगा कि ब्रह्मज्ञान को उपासना बना देगा और फिर लोग परलोक फल के लिए प्रयत्न करेगा उसी से यही प्रभागर के पक्ष में है उस पर कर्म आदि आ जाता है देखने से वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर रहा ऐसा लगता है कि जो तो नहीं कर रहा है वो ब्रह्मज्ञान को भी उपासना मान के वो ऐसे ऐसे चिंतन करना उपासना हो सकता है ऐसे मान करके उसी में लगा हुआ हो इसलिए वो मान नहीं है वो मान काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें द्वैध रहता है हम अमी भगवो देवते ऐसे भाव रहेगा मैं अलग हूं और आप जो है अलग हो ऐसे भाव रहेगा एक नहीं होगा दोष्टि श्रुतिण ब्रह्मधी ब्रह्मधीर तद्धी तत्वीरुक्त अब ब्रह्मज्ञान ही तत्वज्ञान है क्यों क्योंकि श्रुति के अनुसार अविद्याश ब्रह्म ज्ञान से ही होता है अन्य किसी से नहीं होता तो है तो श्रुति अनुसारेण अविद्या अविद्यांस रूप फल होने के कारण ब्रह्मधी ही ब्रह्मज्ञान ये धी धी शब्द आ रहे ज्ञान अर्थ में ना उसको तत्वधीरुत्तम तत्वज्ञान ऐसा कहा गया यहां तक ये सम, ये विचार किया गया अब ये सूत्र आ रहे हैं इधानी तर्कशास्त्र शास्त्र अनुसार भी तथे इच्छुक अब जो है न्याय शास्त्र के अनुसार भी यही प्रक्रिया साधी गई है यही प्रक्रिया कही गई है तो अभी देखिए ये न्याय शास्त्र में जो सूत्र आया है वही कह रहे हैं दुख जन्म प्रवृति दोष मिच्छा ज्ञान नाम उत्तरोत्तर अब आदनतर अब इस सूत्र को याद कर लेना चाहिए कि कोई पूछे कि दुख की निवृत्ति कैसे हो तो एक सूत्र में आप फटाफट प्रवचन देते हैं सारा कुछ बता दिया अब इसी को ऊपर बोल जाना एक सूत्र में आ गया दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान ये ना उत्तरोत्तर अपाय तदान पाया अपना इनके अपसा से दे। तो अभी दुख का आप करना चाहते हैं तो किसका उपाय करना पड़ेगा जन्म का उपाय जन्म का उपाय करना चाहते हैं तो प्रवृत्ति का उपाय प्रवृत्ति तो तो का उपाय करना चाहते हैं दोष का उपाय दोष का उपाय करना चाहते हैं तो मिथ्या ज्ञान का उपाय करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा तो कुल मिला के ज्ञान का बाय होने पर दुख का उपाय हो जाए यही अर्थ हुआ बीच में तो बाकी है अवान कारण है वो उत्तर उत्तर अभा होने से अववर्ग होता यही अववर्ग है वो भी यही मानते तो हम क्या अलग कोई पकड़ नहीं रहा इसीलिए वो सूत्र भी दे दिया हाँ। में तो न्याय दर्शन पढ़ा हो ना उसको याद करके रखा था अभी उसमें उन्होंने बोल दिया उसको इसी है यही इसी प्रक्रिया के अनुसार बोलते हैं हम अपने तरह से कुछ नहीं बोल जो भी हम बोल रहे हैं उसके लिए प्रमाण है ये प्रमाण है आप देखो इसको कोई खंडन नहीं कर सकता न्याय सूत्र तो बहुत पुराना अब इसका अर्थ करते हैं देखिए दुखम प्रतिकूल वेदनीयम अब न्याय भाषा के अनुसार है ये दुख होता क्या है प्रतिकूल वेदनीय जब होगा दुख होता है आपने कभी दुख को देखा है? दुख नहीं देखा दुख को देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है ना हाँ दुख को देखा नहीं है दुख को होता है नहीं होता है होता है लेकिन देखा नहीं है आ, फिर कैसे वो बोल रहे हैं दुख है आ, क्या मन में हो रहा है मन में भाव हो रहा है ऐसा है हाँ तो देखो यार वास्तव में क्या है दुख करके कोई चीज नहीं है क्योंकि हमारे पास जितने साधन है इसमें से किसी में से दुख का उत्पन्न नहीं होता दुख दुख-दुख उत्पत्ति का कोई साधन भगवान ने दिया नहीं शरीर है उससे दुख उत्पन्न नहीं होता क्यों तो शरीर में होता है शरीर में चोट लगा है चोट लगने से दर्द होता है ये सब होता है दुख उत्पन्न नहीं होता वो शरीर का स्वभाव है आप शरीर को कहीं गिरा दिया तो उसमें चोट लग ले के लेके जैसा आपने वो बर्तन को कहीं गिरा दिया तो उसमें चोट लगता है वो बर्तन ये हो जाता है ना खराब हो जाता है गिरने से है कान टूट जाता है ऐसे होता है ना इसी प्रकार शरीर को कहीं गिरा दिया तो हो जाएगा ऐसा ऐसा तो होता है किंतु इसको दुख कैसे समझते हैं कि हमारे प्रतिकूल वेदनीय के कारण समझते हम उसको चाहते नहीं है इसलिए वो दुख हो जाता अब शरीर गिर गया अब कोई गिर गया ना उसको चोट लगा तो आपको दुख नहीं होता क्यों चोट तो उसको भी लगा चोट आपको भी लगा किंतु उसका चोट से आपको कभी भू हो जाते वो फंसता है लोग वो गिर जाता है ना कोई आदि हंसता है ओ उसकरसकर वो हसी आ जाता है उसको उसको गिरते हुए देखेगा अब स्वयं गिरेगा तो नहीं हंसेगा रोएगा तो इसमें अंदर क्या पड़ता है गिरा तो उसका शरीर भी है गिरा तो आपका शरीर भी है लेकिन वो प्रतिकूल वेदनीय ही है ये प्रतिकूल वेदनीय है वो अनुकूल वेदनीय हो जाता है इसलिए काफी है हमने देखा नहीं बचपन में जैसे हम लोग स्कूल में खेलते हैं एक बच्चा गिर जाता है दूसरा सब खड़ा होकर ही हंसता है उसको पकड़ता नहीं थोड़ी देर बाद वो जैसा तरता है ना फिर जा करके पकड़ें फिर हंसता है फिर करता है उस दिन तो वही मजा करते नहीं तुमने आई से वो गिर गया आई सही तो वो होया उनके लिए अच्छा लगता है मजाक लगता है कि अच्छा है। और स्वयं गिरेगा तो वो जोर से जो है ऐसा हो इसीलिए दुख कुछ होता नहीं है ये हम मान लेते हैं प्रतिकूल वेदनीय मानने पर उसको दुख कहा जाता है इसकी व्याख्या यही है ये तो हो गया और उसका नाम है बोलते हैं बाधा पीडा, तापहा इसी अनेक अविध ये दुख को ऐसे ऐसे कहा जाता है बाधा पीढ़ा ताप इत्यादि जन्म जन्म क्या है कि देह इंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव इसी को जन्म कहते हैं देह इंद्रिय बुद्धि आदि एक सम्मिलित होकर के एक जब प्रकट हो जाता है तो उसको हम जन्म कहते हैं रूपा पापिका प्रवृत्ति अधर्म प्रसूयते ये प्रवृत्ति जो है दो प्रकार के है इसी को कहते हिंसा हिंसा करते हैं उससे पाप होता है सेय चोरी नहीं करना चाहिए बोला चोरी करेंगे तो पाप है तो नहीं करना चाहिए बोला और ये सब यदि करता है तो उससे पाप होता है और पाप रूप जो प्रवृत्ति अधर्म है वो तो अधर्म से फिर ये दुख पीड़ा सब हो जाता है दान त्राणादि रूपा प्रवृत्ति धर्मम चलेगी तो दान और रक्षा आदि रूप जो प्रवृत्ति है दान दिया रक्षा किया देखो इसमें क्या होता है आप हिंसा किसी और को किया लेकिन दुख आपको भोगना पड़ता क्यों ऐसा हो रहा है देखो ये हिंसा जो है ना आप जब हिंसा करते समय आपको तो कोई दुख का भाव तो है नहीं आप बहुत जोर से क्या बोलते धैर्य से आप गुस्सा से किसी को हिंसा करते हैं या फिर खाने पीने आदि के लिए करते हैं कोई मामसा दिखाने वाले मारते हैं किंतु हिंसा प्रवृति जब हो जाती तो दूसरा जिस पर हिंसा होती है उसका जो है उसको पीड़ा होती है उसको पीड़ा होती है अब ऐसे में केवल जो हम वार करके जो हिंसा करते हैं, वो एक प्रकार का है हमारे योग सूत्र पाठ्य में बयासी इक्यासी प्रकार इक्यासी प्रकार की हिंसा के बारे में कहा ये अलग अलग हिंसा होती है वो तो हिंसा मन ऐसे हो जाता है अब देखो ये मुख्य चीज है कि दूसरे को आप किसी प्रकार पीड़ा पहुंचाया दूसरे को पीड़ा हो गई आपको तो अच्छा लगा कि आपने उसको मारा बाद में आप तृप्त तो हो गए कि हमने उसको मारा वो बोलना शत्रुता ऐसे ऐसे मुझको बोलना ऐसे ऐसे तो करना तो मार दिया फिर आपको तो रहता है लेकिन पीड़ा जो उसको हो गई है वो घूम फिर करके आपके पास आ रहा है तो ये फल जो होता है इस प्रकार आता है आप अपने में कोई फल नहीं उत्पन्न करते फल उत्पन्न करने का निमित्त दूसरा ही बनता है तो दूसरे को पीड़ा देने से वो पीड़ा का फल प्रतिबिंबित होकर के आपके अंदर आ रहा है और आपको वो कर्म करते समय कोई पीड़ा हुई नहीं है फिर फल तो आपका पाप होकर जाए। ये कैसे मालूम पड़ता है कि आपमन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे ये इसका सूत्र है अपने लिए जो प्रतिकूल हो हमको जो अच्छा नहीं लगता जैसा हमको कोई दुख दे तो हमको अच्छा लगेगा नहीं लगता है हमको कोई अपमान करे तो हमें अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगता है हमको कोई चिढ़ाए तो हमको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है ये जो जो चीजें हमें अच्छा नहीं लगता हमारे अहंगार को कोई चोट दिया वो भी अच्छा नहीं लगता जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को भी नहीं करना चाहिए यदि आप वो चीज दूसरे को करेंगे वो घूम करके आपके पास आए तो आप कर रहे हैं उसका फल नहीं आ रहा है आप तो खुशी से किया था उसका फल नहीं आ रहा है जो दूसरे के प्रति दूसरे को उसका क्या असर हुआ वो आपके पास वापस आएगा आप किसी को पीड़ा देंगे तो जरूर आपके पास घूम फिर करके पीड़ा के रूप में आएगा यह और दूसरा होता है जो अधिकारी होते हैं वो अलग होता है जो कुछ करने के लिए अधिकारी होता है दंडनीय अपराध के लिए दंड देना अधिकारी होता है वो अधिकारी लोगों के लिए अलग है किंतु जो अधिकारी नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता करेगा तो वापस आएगा इसका विपरीत आप देखिए आप दान देते हैं तो क्या होता है दान देते हैं तो दान जो लेता है वो खुश हो जाता है उसका मन तृप्त होता है और खुशी हो जाने से आपको वापस वो खुशी आ रही है वो धर्म रूप से आ रहा है और वापस आपको उसको उसका फल मिलेगा तो आप चाह रहे हैं कि मुझे धर्म सुख मिले किंतु आप पीड़ा देंगे तो वापस वो पीड़ा के रूप में ही आएगा वो किसी प्रकार का भी हो शब्द से भी आप किसी को अपमान करेंगे शब्द से किसी को दुख देंगे तो वो भी घूम फिर करके आपके पास आएगा कोई आपको ऐसे ही शब्द भविष्य में करके दुख देगा और प्रवृति आप करेंगे सरलदा से प्रवृत्ति करेंगे वो सरलता के प्रवृति का फल भी आपके पास घूम करके आएगा और निस्वार्थ प्रवृत्ति करेंगे आपको भी कोई निस्वार्थ प्रवृत्ति का फल दे बिल्कुल ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है ये इसी का इसमें कोई इधर उधर नहीं और जितना तीव्र होगा उतना जल्दी फल होगा ऐसा हम लोग सब अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं इसीलिए पूरा सुख दुख का सिद्धांत पूछे तो यही है कि आप दूसरे को सुख दे रहा है तो आपको उसका फल मिल रहा यह सामान्य व्यवस्था तो यह है विशेष रूप से जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी होने पर उसका फल अलग होता है जैसा आप कोई आ, राजा है क्षत्रिय राजा है उसके लिए जो कर्तव्य है वो उसका कर्तव्य करना चाहिए नहीं करेंगे तो फिर कर्तव्य नहीं करने का पाप लेगा और जो साधु संत है साधु संतों का उनके लिए अलग अधिकार है वो अलग अधिकार के अनुसार जो जो करना है वो करना है उनको तो साधु संत को तो किसी तो प्रकार किसी को पीड़ा देने का अधिकार नहीं माँ हिंसा सर्मा गोदानी पूरा लाभ होता है और पूरा लागू करने के लिए ये तो बना और योग सूत्र में कहते हैं कि जो यमनियम कहा यमनियम में यम में पहले अहिंसा को रखा अहिंसा आते ये पहले अहिंसा को रखा वहां भाट्यकार कहते हैं ये सबसे पहले अट्टांग योग में सबसे पहले यम आता है यम में सबसे पहले अहिंसा को क्यों रखा बोलते हैं कि ये अहिंसा का पालन जितना वो योगी करेगा उतना ही उसका आगे का साधन सिद्ध होगा ये ये सभी साधन अहिंसा पर आधारित है ऐसा कहते हैं बाकी में लिखा है तो इतना महत्वपूर्ण है वो इसीलिए उसको पूरा तरह पूरा करने के लिए ये इस प्रकार बैठा के आदि होकर के साधु होता है जो भी होता है इस प्रकार होता है इसीलिए उसको करना नहीं चाहिए अब किसी के हित में आप कुछ कर रहे हैं तब तो अलग होता है वो हित में करने पर वो परिणत फल जो है उसको पुण्य रूप से आएगा अब जैसा किसी को अब, म, कोई पीड़ा हो रही है आपको कुछ करने आप उसको मदद कर रहे हैं तो वो वो अलग फल होता है उस प्रकार से आ जाएगा और कभी कभी जो है किसी की रक्षा करने के लिए आपको कुछ उनको मैंने शारीरिक रूप से कुछ करना पड़ेगा सेवा रूप से करना पड़ेगा उसका भी फल ऐसे आएगा तो ये कि, किस प्रकार उसका असर हो रहा है जैसा अभी डॉक्टर करता है डॉक्टर भी चाकू से काटता पड़ता है तो ऐसे काटना फाटना उसको पाप का कारण नहीं होता है वो बुनने का कारण होता है क्योंकि बचाने के लिए करना है इसलिए वो उसका फल अलग हो ऐसे इसका सिद्धांत इसलिए दान प्राणादि रूपा प्रवृत्ति धर्मम जन का दान देने पर त्राण मन किसी की रक्षा करने पर उससे धर्म की वृद्धि होती है साम हो प्रवृत्ति साध्य हो तत्शब्द ये धर्म धर्म प्रवृत्ति से ही उत्पन्न होते हैं इसीलिए दुख जन्म प्रवृत्ति का राग द्वेष ईर्ष्या असूय मान लोभादयो दो बहुत सारे दोष है इसमें ये सारे दोष है राग द्वेष ईर्ष्या असूया मान लोभादया आदि से और भी लेना आप जितना जानते सबको जोड़ दोस्त राग तो आप जानते हैं द्वेष है अनुकूल अनुकूल विषय पर सुख होता है और सुख विषय पर जो भाव होता है उसको रागते है द्वेश है जो दुखा प्रतिकूल विषय पर जो संबंध करके होता है भाव होता है उसको द्वेश और ईर्ष्या है असूया ईर्ष्या और असूया में यह है कि कोई भी इससे आप विरोध करते हैं अकार विरोध करते हैं वो ईर्ष्या होती है असूया जो है किसी की उन्नति पर आपको जलन होता है जिसको हिंदी में जलन बोलते हैं, वही असू ये दोनों में इधर उधर दोनों अर्थ है मान तो अभिमान है दुराभिमान जो होता है दुराभिमान से तो बहुत कुछ होता है और लोभ तो जानते हैं लोभ बहुत बड़ा है लोभ काम क्रोध तथा लोभ तस्माद त्रिजेव का ये लोभ ऐसा है हम जानते नहीं हम पूरा अपने जीवन में इतने लोभ करते हैं वो ऐसे ही रहता हमारे पास रहे हमारे पास रहे ऐसे ही चिंतन रहता ये ऐसा हमारे पास रहे हमारे पास रहे सोचते रहने से क्या है ना जो कुछ अभी आपके पास है वो जाएगा नहीं ये शरीर आदि को आप पकड़ के रखेंगे और इस भाव से अगला जन्म फिर जन्म लेने के चक्कर में है क्योंकि शरीर को आपने छोड़ना बनेगा नहीं अब शरीर के साथ संबंध रखने वाले चीजों को भी आप छोड़ नहीं रहे तब शरीर को कहाँ छोड़ेगा ऐसे योगस्तु ने कहा लोभ के कारण क्या होता है आपके शरीर आसक्ति बनने के कारण ये शरीर को त्यागने की बुद्धि नहीं बनेगी त्यागने की बुद्धि नहीं नहीं से यह संस्कार बना रहेगा अगला जन्म फिर होता जाएगा ऐसे होगा इसीलिए लोभ को निवारण करने का मार्ग क्या है दान देना दान देना वो भी किसको दान देना सबसे प्रिय आपके पास जितने वस्तु उनमें से सबसे प्रिय वस्तुओं को दान देना ऐसा नहीं की जो सदा है खराब हो गया वो खाने लायक नहीं रहा फेंकने लायक हो गया दे दिया वो दान नहीं होता सबसे प्रिय जो होगा आपको सबसे अच्छा लगता हो उसको दान देना पड़ता है तब जाके आप वो दिया हुआ दान माना जाता है नहीं तो नहीं हाँ वो तो होता ही नहीं इसीलिए लोभ बढ़ेगा तो आप ये संसार बंदर से मुक्ति नहीं पा सकते इसीलिए ग्रहस्थों के लिए दान की प्रक्रिया कहा गया जो आप बहुत प्रयत्न करके कमाते हैं उसको दूसरे को दान देंगे तो वो दान की प्रक्रिया बनेगी तो आपको अनासक्त बुद्धि आएगी भविष्य में अनासक्त मुक्ति आएगी वो अनाशक्ति बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जो हमको घटिया चीजें हैं और उस लोग दान देते हैं घटिया हो गया इससे अनाशक्ति बुद्धि नहीं है क्योंकि वो बढ़िया चीज रखने के लिए घटिया चीज को हटा रहा है तो अनाशक्ति बुद्धि कहाँ होता है नहीं होता इसीलिए वो लोभ बहुत बड़ा जो है दोष है और इससे मुक्त होने के लिए सोचना चाहिए है। बहुत कुछ सोचना चाहिए अब वो हमारा एक काव्य कहते हैं हम कई बार सुनाया इसको तद्भागदेयम् परमं पशुना का त्रिण्न खादन्न तद्भागदेयम् परमं पशुता परमु पशु नाम का है वो कहते हैं ये जो मनुष्य है ना मनुष्य इतना लोभी है कि वो सब कुछ घटा करके रखे सब अपने पास रहे ये इनके चिंतन होता है अब ये तो अच्छा हुआ कि ये भगवान सृष्टि करते समय ये मनुष्य को घास खाने के लिए नहीं रखे तृणम न खा दें घास खाने के लिए नहीं रखा यदि वो घास सामान्य घास जो होता है उसको वो खाने से उसका पेट खराब हो जाए बीमार हो जाए मर जाए। इसीलिए वो खाएगा नहीं और घास खाने लायक नहीं रखा ये अच्छा हुआ किसके लिए ये पशुओं के लिए प्राणियों के लिए अच्छा हुआ यदि ये मनुष्य घास खाने वाले होते तो क्या करता है तो फिर कहना है क्या सारा घास को काट करके अपने इधर लगाता है नहीं तो बाउंड्री लगाता जैसा अभी को दान आदि लगाते वहां गाय आदि को जाने नहीं देता वो क्योंकि वो अपना है मानता है बाकी घास देता है क्योंकि अपने लिए चाहिए सिर्फ इसलिए त्रिवन्न साधन जीव माना वो देखने में है ऐसा इसलिए ऐसा हो जाता सारा घास लाकर के रखता तो ये प्राणी क्या करते अन्य जो पशु और कुछ है कि उनके पास घास ही खाना था वो परेशान हो जाते सब मर जाते ऐसा होता इतना जबरदस्त लोग रहता मनुष्य के पास अच्छा ये लोभ का बहुत कुछ है ये दोष है अब इससे बाहर आना है ये दोष से बाहर आए कि ये स्वर्ग आदि भी ये लोभ के कारण ही कर रहे हैं मिथ्या ज्ञानम अदस्विन तद मिथ्या ज्ञान का पहले लक्षण किया था अदस्विन तदबुद्धि ये लक्षण है अन्य में अन्य बुद्धि हो जाना ये मिथ्या ज्ञान ही सबका कारण है ये सूत्र भी कह रहा है आत्मा नास्ती इत्यादि ये मिथ्या क्या है कि आत्मा करके कोई तब तो नहीं है आत्मा तो परीक्षित है यहाँ जो कुछ होता है वही आत्मा है अन्य कुछ नहीं है इत्यादि जो विचार है ये सब नहीं होना चाहिए तेषा पाठक्रमात्तरो तदनंतर से पूर्व पूर्व से अभायात अभवर्ग को निश्रेय ये पाठक्रम में जैसा क्रम दिया गया उसी प्रकार उत्तर उत्तर का अभा होने पर उत्तरोत्तर जो है उसका हेतु है उसका अपाय होने पर अनंधर का कार्य का अभा हो जाएगा और दुख का अभा होगा तो बाद में आपको अपवर्ग तो होगा वही अपवर्ग मिथ्या ज्ञान आदयो दुखांधा धर्म विच्छेदाद हृदय वर्तमान संसार संसार क्या है मिथ्याज्ञानी मिथ्या ज्ञान से लेकर लेक, दुखांध तक जो कहा गया मिथ्या ज्ञान दोष प्रवृत्ति जन्म दुख यहाँ तक जो कहा गया ये सब धर्म है छेदाद इनके विच्छेद जब नहीं होता तब संसार उसी को संसार कहते हैं तथा यदा तत्वज्ञान आप वेदी तथा हेतु अभावे फलाभाव दोषापाया यही तत्व है इसका कि जब जिस स्थिति में तत्वज्ञान से मिख्या निकल जाता है तब हेतु के नहीं रहने से फल भी नहीं रहेगा तो दोष भी नहीं रहेगा पिछड़ा ज्ञान चला गया दोष नहीं रहेगा दोष नहीं रहेगा तो प्रवृत्ति नहीं प्रवृत्ति नहीं रहने से फिर जो है जन्म नहीं होता जन्म नहीं होने से दुख नहीं होता, होता। तद अबाय प्रवृत्ति साध्य धर्माधर्माया जन्मा द्वारा दुखम अवगत यही तात्पर्य है कि दोष का अभा होने पर प्रवृत्ति साध्य धर्माधर्म नहीं रहने से जन्म नहीं होगा जन्म नहीं होने से दुख निकल जाता है तदस्त्य निःश्रयसंध्य तत्व्यक निश्रेयस प्राप्त होता है तदेव तत्व मिथ्याजान मोक्षितिज्ञा ये सूत्रकार पूरा करीये ये ही अक्षत मन गौतम न्यायाचार्य जो गौतम है गौतम ऋषि का भी यही अभिप्रा है कि मिथ्या तत्व से मिथ्याज्ञान नष्ट होने पर फिर मोक्ष हो जाता है यही स्त्री में पहुंच जाते बहुजाते ये तात्पर्य वोनेकशास्त्रे मिथ्याधी तत्व तर्कशास्त्रे अभी मिथ्याधी तत्व तो भेद ज्ञान जो है ना वही मिथ्या ज्ञान भेद ज्ञान है वही मिथ्या ज्ञान है और उसके विरोध करता है तत्वधी तत्वज्ञान मिथ्या ज्ञान का विरोध करता है और मिथ्या ज्ञान क्या है भेदधि ये तर्कशास्त्र में भी यही अभिष्ट है यह आपने दिखाया है मिथ्या ज्ञान श्ञान मिथ्या ज्ञान विपरीण व्याख्यात है वहां भाष्य वाक्य बोल न्याय भाष्यकार ने ऐसा कहा इसकी व्याख्या तो में तत्वज्ञान तो मिथ्याज्ञान के विपरीत है मिथ्याज्ञान में अतस्मिन तद्बुद्धि रि तत्प्रकारवधि तत्प्रकार ज्ञान तद्वधि तत्प्रकारक ज्ञान जिसमें जैसा है उसपे उसी प्रकार ज्ञान हो जाता है रसी में रजुत्व प्रकार के नज्जु का ज्ञान होना चाहिए था रजुत्व तो प्रकार रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो वो यथार्थ ज्ञान होता है और रज्जुत्वी तो रज्जु में क्या ज्ञान हो गया सर्प रूप से ज्ञान हो गया सर्पत्व प्रकार का ज्ञान हो गया तो वो मिथ्या ज्ञान कामिंदुद्धि होगी वो ऐसा नहीं है उसमें ऐसा ज्ञान हो तो तत्व ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान का विपर्य है ऐसी वैसा की है सब लोग यही बोलते अस्ति इति अनात्मी आत्म दुखे अन्य अत्राणे सभये जुगुत् गंधव्ये यहाय वेक्तव्य ये सब समझना चाहिए आत्मा में आत्मा में क्या है अस्ति इति आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं हो रही है आत्मा में क्या है अनात्मबुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि और दुख में सुख बुद्धि और नित्य में अनित्य बुद्धि और त्राणे सभय जो भय के सहित है त्राण है अत्राणे अत्राण मैंने जो अभय स्थान है वो अभय स्थान में भय दृष्टि अभय भय दर्शिना का ना द्वैत से भय होता है किंतु लोग द्वैत से भय नहीं मानते डर लगता है तो क्या बोला हमारे साथ एक और सोजा तो वो बोलता है दो को बुलाता बोलता है दो पे रखेगा तो डर ज्यादा लगेगा वो बोलेगा वो अकेले से डर लगता है और डर वो विवरीज है ना वो सोचता है कि दो चार साथ में रहेंगे तो डर चले जाएगा शास्त्र कहता है दीदी याद हो दूसरा साथ में रहेगा तो डर लगेगा बोलता है देखो सीधा उल्टा सोच लोग कहता है इसीलिए अपराण अभय में भय बुद्धि हो जाती है सभय होगा और फिर जुगुप्त सीधे हाथ और यथा विषय जो त्याग करने योग्य है उसको त्याग नहीं करता है घृणा करने योग्य है उसको घृणा नहीं करता है इस प्रकार यथा विषय समझ लेना चाहिए यह सब विपरीत ज्ञान हो रखा है यह विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान है उससे वो बंधन में जाता है इत्यादि न्याय भाष्य दक्षिणा इत्यादि इस सूत्र के न्याय भाष्य कहा गया है न्याय भाष्य वात्यायन तद कथम ब्रह्मात्माक्य ज्ञान मिथ्याधि ध्वस्ती नित्यत्र न्याय शास्त्र अनुगुण्य तो ये विषय तो न्याय का है न्याय में तो ऐसा ऐसा कहा गया है और आपके ब्रह्म ज्ञान और ये न्याय शास्त्र का क्या संबंध है ये तो संबंध नहीं दिखता है बोलते तथ तो कथम ब्रह्मात्मा तो ऐक्य ज्ञान ब्रह्मात्मा ऐक्य तो ज्ञान से मिथ्याधस् मिथ्या ज्ञान का नाश होगा इत्यत्र न्याय शास्त्र अनुगुण न्याय शास्त्र का अनुगुण आप कहना किन्तु आपका तो अद्वैत ज्ञान है उनका ऐसा अद्वैत ज्ञान नहीं दिखता वो तो खाली इतना ही कहा कि जो विषय जैसा नहीं है उसको वैसा जानना मिथ्या ज्ञान है और जो जैसा विषय है उसको वैसा जानो इतना ही कहा अद्वैत ज्ञान के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये कैसे संबंध कर दिया आपने ये पूछा तो कहा इतना तो हमारा उनका दोनों सवाल है क्या मिथ्या ज्ञान अबायश्चर्य ब्रह्मात्मे गज्ञान भवती वो जो है मिथ्या ज्ञान का उपाय तत्वज्ञान से मानते हम उस तत्वज्ञान के जगह पे ब्रह्मज्ञान को लगा देते इतना ही हमारे लिए तत्वज्ञान ब्रह्मज्ञान है और उनके लिए तत्वज्ञान क्या है वहां न्यायशास्त्र में सोलह पदार्थ कहा गया है द्रिव्य गुणकर्मा आदि जो गया ना पदार्थ को कहा गया आ, वो ये द्रव्य गुणकर्मा आदि जो है ये वैश्विकों का पदार्थ है उनके वहां सोलह पदार्थ है वो उसके अंतर्गत ये भी आ जाता है अब वो कहते हैं ये सोलह पदार्थों का ज्ञान जब सही सही हो जाए तब आपको सबको ज्ञान हो जाएगा हाँ। जैसे आजकल के जो भौतिक विज्ञान कहता है ऐसे कहता भौतिक विज्ञान कहता जितने भी वस्तु यहां दिखाई दे रहे इनको सबको सही ढंग से समझने से आपको यथार्थ ज्ञान होगा आपको विभ्रम नहीं होगा ऐसा कहता है इसी प्रकार वो भी कहते हैं कि ये सब सोलह पदार्थ कहेगे वो सारे बौद्धिक पदार्थ इसमें आत्मा भी है आत्मा भी एक पदार्थ है उसको भी जान लेने पर फिर तत्वज्ञान होगा तत्वज्ञान होने के बाद मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है तो फिर आप वर्ग हो जाते है दुख नहीं रहता तो उस स्थान पर हम यहां ब्रह्मात्म एक को जोड़ देते हैं उनका तत्वज्ञान हमारा ब्रह्मात्म एक है तो वेद दृष्टि है आज्ञान विलासित्व मिथ्याज्ञान अप्रतिपक्ष अप्रति भेद दृष्टि भेददृष्टेर अज्ञान भेद दृष्टि जो है ना अज्ञान का विलास है अज्ञान का विकार है मिथ्याज्ञान अप्रतिपक्ष और वो भेद भेददृष्टि मिथ्याज्ञान का प्रतिपक्ष नहीं है मिथ्याज्ञान का अतिपक्ष है मिथ्याज्ञान दृष्टि का विरोध नहीं करता मिथ्याज्ञान दृष्टि को बनाए रखता है अद्वैत ब्रह्मात्म धीरेव तत्वर्तक का इत्यावश्यकर्थ ऐसे स्थिति में मिथ्या ज्ञान को हटाना चाहते हैं भेद दृष्टि को हटाना चाहते हैं तो अद्वैत ज्ञान मात्र ही उसको हटा सकता है अन्य नहीं हटा सकता अद्वैय ब्रह्मत्मधीरेव अद्वय ब्रह्म ज्ञान ही सदनिवर्तका उसके निवर्तन करता है इसे आवश्यक है मुख्य वो इजीलियो आवश्यक है इस प्रकार हमने वो जोड़ा मन भाष्यकार के मन में यह है कि वो न्याय सूत्र को उपस्थित किया तो इससे लोगों को शंका हो जाएगी उनका तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान से अलग है हमारा तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान अलग है तो कहते हैं ऐसा अलग नहीं है उनका जो मिथ्या ज्ञान है वो ही ज्ञान है और तत्वज्ञान में भेद है वो और कुछ मानता है हम और कुछ मानते हैं तो ब्रह्मात्म ज्ञान से तत्वज्ञान निवृत्ति होगी उनका तो सोलह पदार्थों का ज्ञान से तत्व ज्ञान से निवृत्ति हो तत्व ज्ञान होना यह तो समान है किन्तु इसमें भेद मान विशेष क्या है कि अनेक बुद्धि मिथ्या ज्ञान को निवृत्त नहीं कर सकती एकत्र बुद्धि ही मिथ्या जा ज्ञान जा को निवृत्त कर सकती है उनके वहां अनेक बुद्धि ही होती है तत्व ज्ञान होने पर भी अनेक बुद्धि होता है द्रव्य को द्रव्य समझना कर्म को कर्म को समझना ऐसा ही होता द्रव्य को कर्म नहीं कर्म को द्रव्य नहीं ऐसा एकत्र बुद्धि नहीं उनका और वो बोलते है जितने पदार्थ सोलह है सोलह ही पदार्थ है न उसमें एक जोड़ना चाहिए न एक घटाना चाहिए और उन सोलह पदार्थों का बिल्कुल अलग अलग ज्ञान होना चाहिए एक एक ज्ञान से नहीं होगा अलग अलग ज्ञान होना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट एक का कोई अंश दूसरे में ना आवे इस प्रकार के स्पष्ट ज्ञान होना तो वो भेद बुद्धि के द्वारा ही तत्व ज्ञान हो ऐसे ज्ञान होने पर भी वो विचार ज्ञान की निवृत्ति मानता है वो सही नहीं है तत्वज्ञान एकात्मक ज्ञान ही होना चाहिए ये कहा अब यहां तक ये निश्चय किया कि कर्तव्य शेष नहीं रहता ब्रह्म विद्या के बाद में कर्तव्य शेष नहीं रहता है अपवर्ग होता है उसके लिए भाष्यकार अपनी तरह से पूरा जो है कोशिश करके पहले पूर्वीमांसा को लिया फिर उसके लिए व्याकरण की भी सहायता दी फिर उसके बाद में वो न्याय सूत्र को भी दिया मैंने सब जोड़ा श्रुति स्मृति और न्याय अनुभव सब जोड़ करके ये आपको बताना चाहता है कि ब्रह्मज्ञान के बाद में और कोई कर्तव्य शेष नहीं हम जो है प्रभागर का और बहुत सारे विचार हैं प्रभागर कहता है कि आपका प्रभागर के भी एक बेटी है ये प्रभागर के पक्ष प्रभागर प्रा जो प्रभागरा जो प्रभागर के अन्यायी है उनके उनमें भी भेद है दो या तीन वर्ग उनके अंदर भी है और उसमें एक वर्ग कहता है कि जितने ये ब्रह्मज्ञान की बातें हैं ये सारी उपासनाएं ही है क्योंकि वेद में उपासना को छोड़ के कर्म को छोड़ के कोई और चीज का कथन नहीं है, नहीं तो है उन ये उनका अभिप्राय है अब उपासनाएं हैं मान लेंगे तो उपासनाएं बहुत प्रकार की होती है उनमें एक प्रकार की उपासना ये ब्रह्मात्मा जान है मतलब आप अभी मनुष्य हैं समझ लो मनुष्य होता हुआ आप अल्पस्य है थोड़ा शरीर लेकर के बैठा हुआ बीमार भी है सब कुछ है बैठा हुआ अब आप ये चिंतन करना चाहिए कि मैं शरीर से व्यापक हूं और मैं जो है बीमार नहीं हूं मैं तो व्यापक तत्व हूं ऐसा ऐसा चिंतन करके जो व्यापक तत्व ब्रह्म तो है उसका जो जो गुण है आपके अंदर आप आदान करके मेरे अंदर चिंतन करते रहना चाहिए उपासना करनी चाहिए तो निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि छोटे में बड़ा का चिंतन करना यही तो है अब आप जीव है आपका ब्रह्म चिंतन करना यही तो है इसके विषय में कहते हैं ठीक है अथ ऐक्य ज्ञान अभी संपदादि रूपल न मिथ्याधि विरुद्धम अब ये पक्ष है उनका ये आपका जो ऐक्य ज्ञान है ये भी उपासना में संपद उपासना नाम की एक उपासना है वो संपदादि के समान होने से भेदधि तुल्यम भेद बुद्धि से ही है यानी भेदबुद्धि भेद और इसमें कोई समाधान असमानता नहीं आसमान्ता है समानता है न मिथ्या भी विरुद्ध मिथ्या ज्ञान का विरुद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका आइक्य ज्ञान क्या है ये संपद उपासना है संपद उपासना के अंदर गदा है आदान करना बाहर के गुणों का आदान करके इधर उसी के साथ ऐक्य करके सोच लेना ब्रह्म का सारा गुण मेरे अंदर है मैं ब्रह्म के अंदर हूँ ऐसे जैसे कुछ ना कुछ सोच ये वही उपासना है ऐसा कहेंगे तो बोलते ना ये कहना चाहते ये क्या होता है उपासना में अनेक प्रकार है उपासना उपासनम तो भाष्यकर् कहते हैं उपासना क्या है यथा शास्त्र समर्थित किंचिदालंबन उपाधा तस्चित वृत्ति सन्धान उपासना की व्याख्या है क्या है यथा यहां शास्त्र के द्वारा समर्थित होना चाहिए उपासना मतलब कोई विषय के चिंतन करने से नहीं होगा अब लौकिक विषय के बारे में चिंतन करेंगे क्रिकेट के बारे में चिंतन करेंगे उपासना हो जाएगा ऐसे नहीं होता है उपासना में ये सब नहीं आता है इसका करने का आपको कोई कार्य भी नहीं है क्रिकेट खेलने वाले खेल रहे हैं पैसा लेने वाला ले रहे जाने वाला जा रहे उसमें अमेरिका है वो जीते घरेगा वो सब नाटक है न ना कोई जीत रहे नर रहे और आजकल पैसा लेके जीत रहे पैसा लेकर के घर रहे हरने के लिए भी पैसा लेता है जीतने से ज्यादा पैसा लेता है भरने के लिए उभारेगा और दोनों को पैसा मिलेगा सारा वो और बाकी जो देखने वाले सुनने वाले सब बुद्धू बैठे हैं वो बैठ के दिन भर उसी में देखता रहता है ओ जीत रहा है ये कर रहा है वो कर वो उसको उसका अपने अकाउंट में पैसा गिर रहा है हमारा या तो यहाँ पैसा भी जा रहा है समय भी जा रहा है बर्बाद है दो को उल्लू बना कर रखा ऐसे सब है तो ये भी निरंतर चिंतन करते रहेंगे तो वो बात न होगी सुबह से लेके चिंतन करते हैं लोग उसके ऊपर और इतनी आसक्ति हो जाते हैं क्यों फिर वो जो हारने से वो रोने लगता है और जीतने से हंसने लगता है तो सब कुछ होता है ये सब जो है एक ऐसे हो गया तो इसीलिए इसको उपासना नहीं करेंगे उपासना का मतलब यथा शास्त्र विहित होना चाहिए यहां कहा कुछ कहा तो नहीं होगा शास्त्र के विहित होना चाहिए फिर कोई आलम्बन किंचित आलम्बन उपाध आया कोई आलम्बन को लेकर के उस आलंबन में समान चित्तवृत्ति संतान करना यही है समान चित्तवृत्ति को निरंतर करते रहे शास्त्र विगित में समान चित्तवृत्ति एक ही विषय में निरंतर चिंतन करते रहे जिसको हम ध्यान बोलते हैं प्रत्यय एकदानदा ध्यानम बोला ना वो एक ही प्रत्यय में लगे रहे ना उसी को ध्यान बोलते हैं उपासना समान चित्तवृत्ति संतान करणम संतान मैंने लगातार चिंतन करना समान चित्तवृत्ति संतान करण यही उपासना है ये उपासना में अनेक प्रकार की उपासना है किंचित आलंबन उपादाय तस्मिन समान चित्त वृत्ति संतान करणम उसमें समान चित्तवृत्ति संतान अब ये संबद्ध उपासना जानना है तो बाकी सब जानना पड़ेगा इसलिए हम कह रहे हैं ये तो बात उपासना क्या सामान्य स्वभाव यही हो समान चित्त संतान करण हो गया अब उसमें जो है उपासना तीन प्रकार की होती है उसके विभाजन में कर्म अवबद्ध उपासना एक होती है अभ्युदय अभ्युदय उपासना एक होती है इसको प्रतीक उपासना भी करती है ये पहले वाला कर्मा अवब्द्ध उपासना दूसरी वाला अभ्युदय उपासना अथवा प्रतीक उपासना और तीसरा है अहंग्रह उपासना अहंग्रह उपासना अहंग्रह अहंग्रह अहंग्रहोपासना तीन हो गया तीन में ये जो कर्म अवबद्धोपासना होती है ये कर्म के साथ संबंध रखती है यानी कोई भी कर्म के अंग रूप से या जैसे उद्दीत उपासना है उद्जीत जो ज्योतिषों में सामगान के संबंध में है तो जो धिष्टुम या करते समय सामगान के संबंध में वो जो आया हुआ है वो सामगान का एक अंक विशेष उद्गीत है और उस, उस उद्गीत को ओमिते अक्षरम उद्गीत शांत में पहले बाया ओमकार जो उद्गीत है उसमें उपासना करनी चाहिए ऐसे कहा कर्म अवध उपासना उसके बाद में बृहदार निगम अग्नि उपासना इत्यादि बहुत सारी उपासनाएं है कर्म अवध उपासना होती उसका अधिकारी जो है अधिकर्ता अधिकारी होता सारे है बहुत सारी उपासनाएं अधिकर्ता अधिकारी का अधिकर्ता अधिकारी मतलब पहले किसी का अधिकार हो गया है किसी कर्म में उसी का ही दिल में निधान किया जाता है उसको अधिकृत अधिकार करते संबद्ध उपासना आदि होती है अच्छा ये नहीं ये उचित उपासना उसके बाद में अभ्युदय उपासना अभ्युदय का अर्थ होता है कोई फल विशेष फल दे करके उपासना करना जैसे हम इस लोह में रहते हुए कोई उपासना करता है इस लोग के फल के लिए धन आदि प्राप्ति के लिए उपासना करता है तो धन आदि प्राप्त होता है बहुत सारी उपासनाएं आए ना इसमें धन प्राप्त होता है वो प्राप्त हो ये प्राप्त होता है, वो है यह, यह सब बोलता है ये सब अभ्युदय उपासना करना अभ्युदय उपासना के अंतर्गत प्रदीक उपासना प्रतीक उपासना प्रतीक उपासना माने कोई प्रतीक को आलंबन प्रतीक माने आलंबन होता है कोई मूर्ति आदि जो भी हो उसी को आलंबन लेके उपासना होती है प्रतीक उपासना प्रदीक उपासना, प्रदीक उपासना में, में दो प्रकार की उपासना होती है प्रदीक उपासना दो प्रकार की होती है उसमें एक अध्यास उपासना है दूसरी संपद उपासना है उपासना संबद्ध उपासना ये प्रतीक उपासना का दो विभाग है यहां जो है हमने पहले जब अध्यास के बारे में विचार करते समय कहा था वहां 20 प्रकार के अध्यास के बारे में विचार किए थे और उसमें बीसवा एक ऐसा था उसको क्या कहा था क्या क्या था उसका नाम हाँ आहार्य अध्यास आहार्य अध्यास नाम का था ये जान पूछ होता है यह ये आहार्य अध्यास उपासना है अध्यास उपासना यह अध्यास मिथ्या नहीं है इसलिए भगवान ने भाष्यकार ने इति अभ्यासो तो मिथ्यात करके कहा वहां अध्यास को मिथ्या करके विशेष रूप से कहा हर एक अध्यास मिथ्या नहीं है किंतु ये जो अध्यास है मिथ्या है प्रत्यय गोचर हो विषय विरुद्ध स्वभाव इधर भाव अनुभवत् सिद्धाया तर्माण इतर भाव अनुभवती रूप जो अध्यास है वो क्या है मिथ्या किंतु ये मिथ्या नहीं है यह तो जानबूझ के कर रहे तो ये उपासना एक में दूसरे लिप्त करना तो यह अध्यास उपासना है अध्यास उपासना में क्या होता है अधिष्ठान प्रधान अध्यास अभी टीकाकार कहेंगे अधिष्ठान को मुख्य मान करके अध्यास उपासना होती है ये सब जानना है अधिष्ठान को मुख्य मानना है ये दोनों एक जैसा रहेगा किंतु एक अधिष्ठान मुख्या है आदित्य ब्रह्म उपास्य आदित्य को ब्रह्म उपासना करो मनो ब्रह्म उपास्य मन को ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं इसमें क्या है जो अधिष्ठान होता है वो वहां मुख्य है आदित्य वहां मुख्य है उसको ब्रह्म कर रहा और मन मुख्य है मन में ब्रह्म कर रहा है मन और इसमें देकर ब्रह्म दृष्टि कर रहा है ना ऐसे होता है अब ये जो है इसमें अधिष्ठान प्रधान ये मानव मनोब्रह्मेदी उपासना को ही कोई अध्यास उपासना भी कहते हैं कोई संबद उपासना भी कहते इसके दृष्टि का भेद होगा यदि मन को मुख्य मान के करेंगे तो अध्यास उपासना हो जाए और ब्रह्म को मुख्य मान के करेंगे तो वो संबदासना हो जाए यही दोनों में भेद है इसलिए संबद उपासना दूसरी है आरोप्य प्रधाना संबत अधिष्ठान प्रधाना अध्यास आरोप्य प्रधाना संबत ये टीकाकार का ही आगे अधिष्ठान प्रधान और आरोप्य प्रधान ये दोनों में ही भेद है इसीलिए कोई संबद उपासना को आप अध्यास उपासना भी मान सकते हैं जैसे अभी जैसे मूर्ति हम मानते हैं मूर्ति में अध्यास उपासना अध्यास करते हैं कि वो मूर्ति को हम पूजा करते समय वो शिला को ही पूजा कर रहे हैं सब कुछ डाल रहे हैं उसमें अभिषेक कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं सब कुछ दे करके उसका आकार विशेष सब मान करके कर रहे हैं किंतु भावना भ्रम है, <coughs> है। तो वहां मूर्ति प्रदीप उपासना में ये है कि अध्यास आदि करके मानते हैं कि वो शिला को विशेष शिला के आकार को हम भगवान मानते हैं या अध्यास उपासना अधिष्ठान प्रदान होता है इसलिए वो मूर्ति को भी हम भगवान मान करके रखते हैं जैसा भगवान से जो जो व्यवहार करते हैं वो सब मूर्ति से भी करते हैं अब तिलक लगाते हैं तो मूर्ति में लगाते हैं तो ऐसा मौका तो वो मुख्य रूप से उस अधिष्ठान को लेकर के विचार होता है। देगा इसमें संबद्ध उपासना है संबद उपासना के बारे में तो अभी कहेंगे यही तो है उद्दीद में आकाश ब्रह्म की उपासना इत्यादि संबद उपासना है एक में जैसा मान को ब्रह्म मानने में ब्रह्म से करेंगे तो वो संबद हो जाए ठीक है संपद माने आदान करना ये बहुत बड़ा गुण का आदान कर लेना संपद है संपद माने लेना आदान करना ये हो गया प्रदीक उपासना का दो विभाग इसका बाद में बहुत लंबी चर्चा आएगी इसके बारे में तीसरा अध्याय की प्रदीक उपासना से जो फल होता है इसके बारे में विचार करें और अहंग्रह उपासना सबसे मुख्य है वेदांत की दृष्टि से ये अहंग्रह उपासना मैंने ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म के निकट वाली उपासना है या अहंग्रह उपासना करते हैं यह गायत्री विद्या अहंग्रह उपासना में आता है ये गायत्री विद्या छांदोग्य में और वृदार्य में दोनों आया और आ, ये सांडिल्य विद्या शांडिल्य विद्या भी अहंग्रह उपासना में उसमें यह भाव रहेगा अहम तम अगवो देवते भगवो देवते ऐसी भावना इसी को यह उपासना करते हैं कि मैं ही आप में है आप मुझ मुझमें है हाँ, आदित्य का जो रूप है वही मेरा रूप है मेरा जो रूप है वही आदित्य का रूप है ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक्य साधों की वो दिन में आया है दोनों में आदान प्रदान करते हुए ये में उस देवता को अपने अंदर अहं के रूप में कर रहा है यहाँ कोई प्रतीक आदि नहीं है वो अपने स्वरूप को ही उस देवता का स्वरूप मान के अपने में और देवता में एक रूप मान करके ध्यान कर रहा है किंतु तो एक रूप मान रहा है वास्तव में नहीं है दोनों का कुछ गुण आदान प्रदान कर रहा है इस प्रकार से अहंग्रह उपासना हो जाती है अहंग्रह उपासना के बाद में फिर ब्रह्माकार वृत्ति सरल हो जाता है इसलिए इसको वो भाष्यकार ने अपने शब्दों में कहा कि अहंग्रहासना ब्रह्म विद्या के निकट है पहले अहंग्रह उपासना करेंगे तो ब्रह्म विद्या सरल से आ जाएगी समय हो गया ओर्णवतःम पूर्णम दश्यसे पूर्णशा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति